श्री गर्ग गर्गसहिता विश्वजीत खंड पांचवा अध्याय यादव सेना की कक्ष और कलिंग देश पर विजय श्री बहुलास ने पूछा देवर्षि श्री उमड़े श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए अहो भगवान श्री चंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापीजनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है जी ने कहा राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है राजन वर्षाकाल में बादलों से बरसती हुई जलधाराओं को तथा भूमि के समस्त धूल कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले किंतु महान श्रीहरि के गुणों को कोई नहीं गिन सकता रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया चार योजन तक दिखाई देती थी वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीत जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ यात्रा की थी कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था वह यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पराघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी उससे उठे हुए धूल समूहों से आकाश अंधकारा छन्न हो गया था और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत पाँच सौ हाथी दस हजार घोड़े और बीस भार सुवर्ण लेकर सामने आया उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांध प्रद्युम्न को प्रणाम किया इससे प्रसन्न होकर संभारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया राजन साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है तदनंतर बलवान रुक्मणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हो कलिंगराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला कलिंग को आया देख धनुष में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे अपने धनुष की बार बार टंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने सौ बाणों से कलिंगराज को दस दस बाणों से उसकी रथियों और हाथियों को घायल कर दिया यह देख उनके अपने और के के सभी ने उन्हें सावासी दी। के देखते हुए ही अनुरुद्ध युद्ध करने लगे नरेश्वर उनके बाण समूह से कितने ही वीरों के दो टुकड़े हो गए हाथियों के मस्तक विजीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए रथों के पहिए चूर चूर हो गए घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए रथी और सारथी आदि के उड़े हुए वृक्षों के समान धराशाही हो गए मैथिल शत्रु की सेना भागने लगी अपनी सेना को भागती देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े रोष से आगे बढ़ा उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था उसने तुरंत ही बहत्तर भार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंगराज मेघ के समान गर्जना करने लगा उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुल चित्त होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े यह या देख यादवों के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाणों द्वारा कलिंगराज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरम्भ किया जैसे मांसयुक्त बाज को पूरल पक्षी अपनी चोट से पीड़ा देते हो कलिंगराज ने भी इस समय कुपित हो अपने धनुष पर प्रत्यंचा प्रत्यंता उसके हाथी पर प्रहार किया फिर अर्श चंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई नरेश्वर उस प्रहार से वह हाथी छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के भद्र की चोट से कोई शैल बिखर गया हो कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गधा लेकर उसने गद को मारा और गद ने भी तत्काल कलिंगराज पर गा से आघात किया कलिंगराज और गद में वहां भोर युद्ध होने लगा उनकी दोनों गधाएं आग की चिनगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गई तत्पश्चात गद ने कलिंगराज को पकड़कर समरभूम में दे मारा जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़कर खींचता हो उसी प्रकार गद तुरंत ही अपने हाथ से कलिंगराज को घसीटने लगे गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थी वह महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया उसने भेंट देकर कहा आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं कुपित हुए दंड यमराज की भांति आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है आपको नमस्कार है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में कच्छ और कलिंग देश पर विजय नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ